भारतीय व्याख्यान भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव प्राचीन काल में अरण्यवासी सन्यासी ही उपनिषदों की चर्चा करते थे वे रहस्य के विषय बन गए थे उपनिषद सन्यासियों तक ही सीमित थे शंकराचार्य ने कुछ सदैव हो कहा है गृह मनुष्य भी उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं इससे उनका कल्याण ही होगा कोई अनिष्ट न होगा परंतु अभी तक यह संस्कार की उपनिषदों में वन जंगल अथवा एकांत वास का ही वर्णन है मनुष्यों के मन से हटा नहीं मैंने तुम लोगों से उस दिन कहा था कि जो स्वयं वेदों के प्रकाशक हैं उन्हें श्री कृष्ण के द्वारा वेदों की एकमात्र प्रामाणिक टीका गीता एक ही बार चिरकाल के लिए बनी है यह सबके लिए और जीवन की सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी है तुम कोई भी काम करो तुम्हारे लिए वेदांत की आवश्यकता है वेदांत के इन सब महान तत्वों का प्रचार आवश्यक है ये केवल अरण्य में अथवा गिर गुहाओं में आबद्ध नहीं रहेंगे वकीलों और न्यायाधीशों में प्रार्थना मंदिरों में दरिद्रों की कुटियों में मछुओं के घरों में छात्रों के अध्ययन स्थानों में सर्वत्र ही इन तत्वों की चर्चा होगी और ये काम मिलाए जाएंगे हर एक व्यक्ति हर एक संतान चाहे जो काम करे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 यदि अच्छे भाव से किया जाए तो उससे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है अतः जो जहाँ तक अच्छे भाव से काम कर सके करे मछुआ यदि अपने को आत्मा समझकर चिंतन करे तो वह एक उत्तम मछुआ होगा विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा सोचे तो वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा वकील यदि अपने को आत्मा समझे तो वह एक अच्छा वकील होगा औरों के विषय में भी यही समझो इसका फल यह होगा कि जाति विभाग अनंत काल तक रह जाएगा क्योंकि विभिन्न श्रेणियों में विभक्त होना ही समाज का स्वभाव है पर रहेगा क्या नहीं विशेष अधिकारों का अस्तित्व न रह जाएगा जाति विभाग प्राकृतिक नियम है सामाजिक जीवन में एक विशेष काम मैं कर सकता हूँ तो दूसरा काम तुम कर सकते हो तुम एक देश का शासन कर सकते हो तो मैं एक पुराने जूते की मरम्मत कर सकता हूँ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 ऐसा नहीं हो सकता इसको समाप्त करना ही होगा जाति विभाग अच्छा है जीवन समस्या के समाधान के लिए यही एकमात्र स्वाभाविक उपाय है मनुष्य अलग अलग वर्गों में विभक्त होंगे यह अनिवार्य है तुम जहां भी जाओ जाति विभाग से छुटकारा न मिलेगा किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकार का विशेषाधिकार भी रहेगा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 हम यही चाहते हैं कि किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त न हो और प्रत्येक मनुष्य के उन्नति के लिए समान सुविधाएं हों सब लोगों को उनके भीतर स्थित ब्रह्म तत्व संबंधी शिक्षा दो प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए स्वयं चेष्टा करेगा उन्नति के लिए सबसे पहले स्वाधीनता की आवश्यकता है यदि तुम लोगों में से कोई यह कहने का साहस करे कि मैं अमुक स्त्री अथवा अमुक लड़के की मुक्ति के लिए काम करूँगा तो यह गलत है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 ताकि हम रोगी पागल कोढ़ी पापी आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें मेरे शब्द बड़े गंभीर हैं और मैं उन्हें फिर दोहराता हूं कि हम लोगों के जीवन का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य यही है कि हम इन भिन्न भिन्न रूपों में राज विराजमान भगवान की सेवा कर सकते हैं प्रभुत्व से किसी का कल्याण कर सकने की धारणा त्याग दो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 सैकड़ों युग पूर्व हमारे पूर्व पुरु पुरुषों पुरु को जिस प्रभु ने ऐसे उदात्त सिद्धांत सिखाए हैं वे हमें उन आदर्शों को काम में लाने की शक्ति दें और हमारी सहायता करें